संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व धृष्टदुम्न और द्रुपद की बातचीत पांडवों की परीक्षा और परिचय वैश्व पायन जी कहते हैं जनमेजय धृष्टदुम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था द्रौपदी को देख भी रहा था उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे वहां की सब बात देख सुन वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुँचा द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे उन्होंने अपने पुत्र धृष्ट दुम्न को देखते ही पूछा बेटा द्रौपदी कहाँ गई उसे ले जाने वाले कौन है मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ छत्री अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नर अर्जुन को प्राप्त हुई होती धृष्टरुम ने कहा पिताजी जिस कृष्ण मृगचर्मधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य भेद किया था वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है इसमें संदेह नहीं जिस समय वह बहन द्रौपदी को सांस लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच में से निकला उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था उसकी ढिठाई देख कर, राजा लोग क्रोध से जल उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे उसके साथ पुरुष देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संघार प्रारंभ कर दिया कोई राजा उनका बाल तक बाका नहीं कर सका वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए वहाँ एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी अवश्य ही वह उसकी माता होगी उसके पास और भी तीन परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को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 अपने पुरोहित को भेजा पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरजीवी हों पंचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है वीर युवकों महाराज द्रुपद के मन में यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहू अर्जुन ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करे उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है कि यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है इस संबंध से मेरा यश पुण्य और हित होगा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया वे आनंद से बैठ गए और पूजा स्वीकार की युधिष्ठिर ने कहा भगवान राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था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 उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण अन्य कक्ष में शोभा पा रहे थे जिस समय पांडवों के रथ वहाँ पहुँचे माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गई राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी अगवानी और सम्मान किया इधर राजा मंत्री राजकुमार उनके इष्ट मित्र कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शरीर की गठन चालढाल प्रभाव पराक्रम आदि देखकर बहुत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 जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी उनका यह काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय सा हो गया कि ये अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं पांचाल राज है। द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा आप लोग ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं यह बात हम कैसे मालूम करें यहीं आप लोग देवता तो नहीं कहीं आप लोग देवता तो नहीं हैं जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा राजेंद्र आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई आप प्रसन्न हो मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूं, मेरे चारों भाई भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव वहाँ बैठे हुए हैं मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है